राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक भारत की खोज पर आधारित एनसीईआरटी द्वारा संपादित एवं प्रकाशित संक्षिप्त संस्करण के पाठों का ध्वन्यांकन प्रस्तुत है पाठ अरब और मंगोल जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली सामराज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन्ट सांग नालंदा में अध्यान कर रहे थे उसी समय अरब में इसलाम अपना रूप क्रहन कर रहा था इसलाम को एक धार्मिक और विद्वा और राजनीतिक ताकत के रूप में भारत में आकर बहुत सी नई समस्याएं खड़ी करनी थीं पर यह बात ध्यान रखने की है कि भारतीय परिदृश्य को प्रभावित करने में उसे बहुत समय लगा भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था उसके नेता दूसरे लोग थे अरब वालों ने उत्साह के उन्माद में गत्यात्मक शक्ति के साथ फैलकर स्पेन से मंगोलिया की सीमा तक के सारे क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली वे अपने साथ शानदार संस्कृति लेकर आए पर वे खास भारत में नहीं आए वे भारत के उत्तरी पश्चिमी कोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए अरब सभ्यता का रमशाह पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आ गए आईं भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए कुछ तारीखों की सहायता से इन घटनाओं को ठीक-ठीक समझा जा सकता है इस्लाम का आरंभ 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मक्का से मदीना की हिजरत से माना जा सकता है मोहम्मद का देहांत 10 वर्ष बाद हुआ कुछ समय उसे अरब में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा और उसके बाद उन अद्भुत घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जो इस्लाम का झंडा फहराते हुए अरबों को पूर्व में मध्य एशिया तक और पश्चिम में अफ्रीका के पूरे उत्तरी महाद्वीप को पार करते हुए स्पेन और फ्रांस तक ले गए 7वीं शताब्दी के दौरान और 8वीं शताब्दी के आरंभ तक वे इराक ईरान और मध्य एशिया तक फैल गए थे 712 ईस्वी में उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में सिंध पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया और वहीं ठहर गए भारत के अधिक उपजाऊ इलाकों और इस क्षेत्र के बीच बहुत बड़ा रेगिस्तान पड़ता है अरबों ने बड़ी आसानी से दूर-दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े क्या इसका कारण यह था कि भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था शायद बात यही रही होगी वरना इस बात का कोई और समझ में आने वाला कारण नहीं मिलता कि सही मायने में आक्रमण होने में कई सदियां क्यों लगी किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया हालांकि आक्रमण नहीं हुआ पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ राज दूतावासों की अदला-बदली हुई भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ मस्जिदें बनी प्रशासन ने इसका विरोध किया न जनता में कोई धार्मिक झगड़े हुए सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दियां पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था महमूद गजनवी और अफगान लगभग 300 वर्ष तक भारत पर ना कोई और आक्रमण हुआ ना छापा मारा गया 1000 ईसवी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य शिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिन्में बहुत खून खरा बा हुआ हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया हिंदू धूल करड़ूं की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुह में पुराने कससे की तरह बाकी रहेह गई जो ततर बेदार होकर बच रहा है उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई इस वर्णन से हमें इस बात का अनुमान लगता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी फिर भी हमें यह याद रखना चाहिए कि महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावावे के रास्ते में पड़ा था पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी इस आखिरी दावे के बाद मैं फिर नहीं लौटा भारतीय इतिहास में महमूद के हमले एक बड़ी घटना है हालांकि पूरे भारत पर राजनीतिक दृष्टि से उनका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और भारत का केंद्रीय भाग उससे अछूता रहा महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय बीत गया। इस दौरान न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शाहबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गज़नी पर कब्जा कर लिया और गज़नवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। दिल्ली फतेह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतेह हो गया दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे अफगानो को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में डेढ़ शताब्दी और लगी लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण निश्चित रूप से विदेशी तुर्क आक्रमण था और इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था दरअसल लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियति थी 14 शताब्दी के अंत में तुर्क या तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया वह कुछ महीने भारत में रहा वह दिल्ली आया और लौट गया पर जिस रास्ते से वो आया उसी को उसने वीरान कर दिया जिन लोगों को उसने कातल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे और जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी तैमूर के हमले ने उस साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए थे गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य तैमूर के दिल्ली को तबाह करने के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया उस समय के उपलब्ध वृत्तांतों से ऐसा लगता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय दिल्ली की छोटी सी सल्तनत को एक नए शत्रु का सामना करना पड़ा उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया जहां अक्सर भारत के भाग्य का फैसला होता रहा है उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया यह बाबर था जो तुर्क मंगोल था और मध्य एशिया के तैमूर वंश का था भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली अभी आप सुन रहे थे पाठ लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू संपादन और अनुवाद निर्मला जैन वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश धन्यंकन सतीश लाड़े दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा